श्री राम कृष्ण वचना परिच्छेद चौरासी पच्चीस जून अट्ठारह सौ चौरासी संसार में किस प्रकार रहना चाहिए श्री राम कृष्ण भक्तों के साथ ईशान के घर लौटे अभी संध्या नहीं हुई ईशान के नीचे वाले बैठक खाने में आकर बैठे कोई कोई भक्त भी उपस्थित है भागवती पंडित ईशान तथा उनके लड़के भी हैं श्री राम कृष्ण शस्धर से मैंने कहा पेड़ पर चढ़ने के पहले ही फल की आकांक्षा करने लगे कुछ भजन साधन और करो तब लोग शिक्षा देना ईशान सभी लोग सोचते हैं मैं लोग शिक्षा दूँ जुगनू सोचता है संसार को प्रकाशित मैं कर रहा हूँ इस पर किसी ने कहा भी था ऐ जुगनू क्या तुम भी संसार को प्रकाश दे सकते हो तुम तो अंधेरे को और भी प्रकट करते हो श्री राम कृष्ण जरा मुस्कुराकर परंतु निरय पंडित ही नहीं है कुछ विवेक और वैराग्य भी है भाटपाड़ा के भागवती पंडित भी अब तक बैठे हुए हैं उम्र सत्तर पचहत्तर होगी वे टक तक, टक्की लगाए श्री राम कृष्ण को देख रहे हैं भागवती पंडित श्री राम कृष्ण से आप महात्मा हैं श्री राम कृष्ण यह बात आप नारद सुखदेव प्रहलाद इन सबके लिए कह सकते हैं मैं तो आपके पुत्र के समान हूँ परंतु एक दृष्टि से कह सकते हैं यह लिखा है कि भगवान से भक्त बड़ा है क्योंकि भक्त भगवान को हृदय में लिए हुए घूमता है भक्त के लिए भगवान ने कहा है भक्त मुझे छोटा देखता है और अपने को बड़ा यशोदा कृष्ण को बांधने चली थी यशोदा को विश्वास था मैं अगर कृष्ण की देखरेख ना करूंगी, तो और कौन करेगा कभी तो भगवान चुंबक है और भक्त सुई भगवान भक्त को खींच लेते हैं और कभी भक्त चुंबक और भगवान सुई भक्त का इतना आकर्षण होता है कि उसके प्रेम को देख मुग्ध होकर भगवान उसके पास खींचे चले जाते हैं श्री रामकृष्ण दक्षिणेश्वर लौटने वाले हैं नीचे के बैठक खाने के दक्षिण ओर वाले बरामदे में आकर खड़े हुए हैं ईशान आदि भक्तगण भी खड़े हैं बातों ही बातों में श्री राम कृष्ण ईशान को बहुत से उपदेश दे रहे हैं श्री राम कृष्ण ईशान से संसार में रहकर जो उन्हें पुकारता है वह वीर भक्त है भगवान कहते हैं जिसने संसार छोड़ दिया है वह मुझे पुकारेगा ही मेरी सेवा करेगा ही उसकी इसमें बढ़ाई क्या है वह अगर मुझे ना पुकारे तो लोग उसे धिकारेंगे पर जो संसार में रहकर भी मुझे पुकारता है बीस मन का पत्थर हटाकर मुझे देखता है वही धन्य है वही बहादुर है वही वीर है भागवती पंडित शास्त्रों में तो यही बात है धर्म व्याध और पतिव्रता की कथा हमें तपस्वी ने सोचा था मैंने कौवें और बगुले को भस्म कर डाला है मेरा स्थान बड़ा ऊंचा है वह पतिव्रता के घर गया था पति पर उसकी इतनी भक्ति थी कि वह दिन रात उसी की सेवा किया करती थी पति के घर आने पर पैर धोने के लिए उसे पानी देती यहाँ तक कि अपने बालों से उसके पैर पोसती थी तपस्वी अतिथि होकर गए थे भिक्षा मिलने में देर हो रही थी इस पर चिल्लाकर कह उठे तुम्हारा भला ना होगा पतिव्रता ने उसी समय भीतर से कहा यह कौ और बगुल को भस्म करना थोड़े ही है महाराज जरा ठहरो मैं स्वामी की सेवा कर लू तब तुम्हारी भी पूजा करूंगी धर्म व्यास के पास कोई ब्रह्म ज्ञान के लिए गया था व्यास पशुओं का मांस बेचता था परंतु पिता माता को ईश्वर समझ कर, दिन रात उनकी सेवा करता था जो मनुष्य ब्रह्म ज्ञान के लिए उसके पास गया था वह तो उसे देखकर दंग रह गया सोचने लगा यह ब्याज मान बेचता है और संसारी मनुष्य है यह भला मुझे क्या ब्रह्म ज्ञान दे सकता है परंतु वह ब्याज पूर्ण ज्ञानी था श्री रामकृष्ण अब गाड़ी पर चढ़ेंगे ईशान तथा अन्य भक्तगण पास ही खड़े हैं उन्हें गाड़ी पर चढ़ा देने के लिए श्री रामकृष्ण फिर बातों में ईशान को उपदेश देने लगे चीटी की तरह संसार में रहो इस संसार में नित्य और अनित्य दोनों मिले हुए हैं बालू के साथ शक्कर मिली हुई है चीटी बनकर चीनी का भाग ले लेना जल और दूध एक साथ मिले हुए हैं चिदानंद रस और विषय रस हंस की तरह दूध का अंश लेकर जल का भाग छोड़ देना पंडुब्बे चिड़िया की तरह रहो परों में पानी लग जाए तो झाड़ निकाल देना इसी प्रकार पाकल मछली की तरह रहना वह रहती है कीच में परंतु उसकी देह बिल्कुल साफ़ रहती है गोल माल में माल है गोल निकालकर माल ले लेना श्री राम कृष्ण गाड़ी पर बैठे गाड़ी दक्षिणेश्वर की ओर चल दी